चाचा वजाहत अली इंस्पेक्टर अशोकन ने चौंकते हुए कहा और फिर उसने विक्रांत की तरफ हैरत से देखते हुए कहा सर ये क्या बात कर रहे हैं मैं समझी नहीं कुछ तुम नहीं समझोगे <laughs> क्योंकि समझी नहीं समझा होता समझे तुम विक्रांत ने अशोकन की लैंग्वेज का मजाक उड़ाते हुए कहा आए अशोकन अब और ज्यादा कन्फ्यूज हो चुका था वो विक्रांत की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगा मुझे पूरा यकीन है कि उनके बीच जरूर कुछ हुआ है अब की बार विक्रांत ने अशोकन को इग्नोर करते हुए हर्षित की तरफ देखते हुए कहा हर्षित ने कहा नौशाद अली का बाप, अली का का बाप भाई है। वजहत के चार भाई हैं और वजहत सबसे छोटा है जबकि नौशाद का बाप सबसे बड़ा था अब जाकर शायद इंस्पेक्टर अशोकन को सारी बात समझ में आ रही थी उसने बेहद कन्फ्यूजन से भरे लहजे में बोलते हुए कहा आप लोगों को लगती कि नौशाद मर्डर है लेकिन लेकिन लेकिन क्यों यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ भले ही नौशाद का ओल्ड स्टोरी से कनेक्शन है लेकिन फिर भी इस बात में कोई सेंस नहीं है कि वो एक साथ इतने लोगों का मर्डर कर सकता है हर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा एक बार के लिए चलो ये मान सकते है की नौशाद ने इस फिल्म के जरिए अपने अंकल को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश की थी लेकिन इतने लोगों का मर्डर करने का उसके पास कोई रीजन नहीं है विक्रांत को भी हर्षित की बात बिल्कुल सही लग रही थी उसे भी नौशाद के मर्डर करने का कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा था ओ। इसका मतलब सच्ची में ये मर्डर केस का कनेक्शन ओल्ड मर्डर केस से है अशोक ने हैरत में पढ़ते हुए कहा लेकिन फिल्म क्रू के जो लोग मारे गए है उनका इस स्ट्रेंजर से कुछ कनेक्शन है क्या जिसको फांसी की सजा दी गई थी और दूसरी बात जितने लोग इस केस में इन्वॉल्व थे वो सब अब तक मर चुके हैं तो तो आप लोगों को नहीं लगता कि हमें इस केस का कनेक्शन ओल्ड केस से नहीं जोड़ना चाहिए क्या कहा तुमने क्या कहा ओल्ड केस के सभी लोग मर चुके हैं विक्रांत ये खबर सुनकर काफी शॉक्ट में था हाँ मर ही गया है अब ये जो लाइट हाउस का गार्ड था उसका तो मर्डर ही हो गया था उसके बाद उसके मर्डर के इल्जाम में जिसको फांसी की सजा दी गई थी उसकी मौत तो लगने से पहले ही भिडी करते हुए अशोकन से सवाल किया पता नहीं उसकी मरने की वजह तो नहीं पता लेकिन वो भी मर ही चुकी है अशोकन ने जवाब दिया मर ही चुकी मतलब विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए कहा पता नहीं सर मैंने तो बस इतना ही सुना था कि जब उसके पति का मर्डर हुआ था तो उसके कुछ दिन बाद ही उसकी भी मौत हो गई थी उसकी पत्नी का तो किसी ने कब्र भी बनवाया था इधर ही बीच पर किसी ने उसका कब्र बनवाया था अशोक ने जवाब दिया ओ सलाय केस तो किसी हॉरर मूवी की स्टोरी जैसा लग रहा है मुझे तो सुन के ही डर लग रहा है हर्षित ने कहा वैसे इधर के लोग भी बहुत कमाल के है इन लोगो को कमत समझना जब से ये केस हुआ है तब से इधर के लोग तरह तरह की स्टोरी बनाता रहता है इंस्पेक्टर अशोकन ने अपनी जुबान को थोड़ा सॉफ्ट करते हुए कहा फिर उसने कहा शुरू शुरू में तो कुछ लोग बोलता था कि इधर बीच पर गार्ड की वाइफ का कब्र पड़ा हुआ है कब्र ही नहीं कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि कब्र के ऊपर कभी कभी गार्ड की वाइफ भी दिखती है लेकिन कई सालों बाद वो कब्र के पास दिखना बंद हो गयी थी फिर कुछ लोगो ने नई स्टोरी सुनानी शुरू कर दी वो लोग बोलने लगा कि उन्होंने बीच पर एक औरत को देखा है उस औरत के बाल खूब लंबे लंबे हैं और सफेद साड़ी में दिखती है अफवाह है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही गार्ड की वाइफ है ये कहानी सुनकर हर्षित और ज्यादा डर गया उसके चेहरे पर डर का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता था सर मैं आपको बता रहा हूँ मुझे ये भूत वूत की कहानी पर कोई बिलीव नहीं है ये सब अफवाह है अशोका ने आगे की कहानी बताते हुए कहा लेकिन जो सच्चाई है उसको अब हमें मानना ही पड़ेगा सच्चाई ये है कि गार्ड के मर्डर के बाद उसकी वाइफ अचानक से गायब हो गई तब से उसका कुछ पता ही नहीं चला इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि उसकी अब डेथ हो चुकी है ये सब सुनने के बाद हर्षित ने लंबी सांस छोड़ते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा वैसे ही अब तक ये केस इतना फेमस हो चुका है की हर तरफ लोग इसी की बात कर रहे एक बार अगर सबको ये पता लग गया कि इस केस का कनेक्शन लाइट हाउस के गार्ड के मर्डर और उसकी वाइफ से है तो फिर तो अभी हर्षित अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले कि विक्रांत ने बीच में बोलते हुए कहा अशोकन ये बताओ पहले मैंने सुना था कि यहाँ की गवर्नमेंट बीच को टूरिस्ट के लिहाज से और ज्यादा डेवलप करना चाहती थी ये बात तो सही है नशोकन को विक्रांत की बात समझने में जरा सा वक्त नहीं लगा उसने विक्रांत के आगे अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा कि आपको ये तो नहीं लग रहा कि यहाँ की गवर्नमेंट के बीच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने के लिए किसी ने एक साथ इतने लोगों का मर्डर किया है ताकि यहाँ पर कुछ नया बन न सके मतलब कि कतिल नहीं चाहता था कि बीच की सूरत बदले लेकिन ये आपको पॉसिबल लग रहा है भाला कोई ऐसा कर सकता है क्या खर्च हो तो सकता है हर हाँ मुस्कुराते हुए अशोकन को जवाब दिया अगर इस बीच पर कोई टॉप सीक्रेट है और कतिल का उससे डायरेक्ट कनेक्शन है तो वो ये भी कर सकता है नहीं नहीं ये बात नहीं है विक्रांत ने अपना सिरे का बेवकूफी तो खत नहीं करेगा क्योंकि मर्डर के बाद जब पुलिस यहाँ पर आएगी तो सबसे पहले इस लोकेशन को खंगालेगी और अगर ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर कोई सीक्रेट होगा तो पुलिस को उसके बारे में पता नहीं लग जाएगा मुझे तो लग रहा है की हम लोग सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहे पहले हमें पुराने केस की सच्चाई सामने लानी चाहिए हर्षित ने कहा तभी अचानक से उसके दिमाग में कोई नया विचार आया हो सकता है कि कोई इन लोगों को एक साथ फिल्म बनाने से रोकना चाहता था क्या पता वो नहीं चाह रहा हो कि ये सब लोग एक साथ काम करें? नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए कोई छह छह लोगो का मर्डर थोड़ी न कर देगी कैसी बातें कर रही है आप इंस्पेक्टर अशोकन ने तुरंत ही हर्षित के इस विचार को नकारते हुए कहा इंस्पेक्टर अशोकन की बात के साथ ही उन लोगों के बीच डिस्कशन होना खत्म हो चुका था ये तीनों लोग वहाँ से चलकर अपने अपने ऑफिस की तरफ चल पड़े अपनी आदत के अनुसार विक्रांत ने अपने ऑफिस में एक व्हाइट बोर्ड तैयार कर रखा था वो उस व्हाइट बोर्ड में केस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाते हुए नोट करता जा रहा था विक्रांत ये काम हमेशा खुद ऐसी करता था ताकि उसे केस ऐसी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रिवाइंड होती रहे और जल्दी ऐसी जल्दी वो केस के इम्पोर्टेंट प्वाइंट को पकड़ सके इस बार हर्षित जो भी केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन विक्रांत को दे रहा था विक्रांत बड़ी सावधानी के साथ उसे व्हाइट बोर्ड पर नोट करता जा रहा था इस तरह से विक्रांत लंच टाइम तक काम करता रहा। जब लंच का टाइम हो गया तो फिर इंस्पेक्टर अशोकन फिर से विक्रांत और हर्षित के लिए लंच में फ्राइड राइस के साथ कम्बर सैलड भी लेकर आये हुए थे सुबह से काम करते करते विक्रांत को थकान होने लगी थी साथ ही भूख भी लग रही थी ऐसे में उसने काम से कुछ देर का ब्रेक लेकर लंच करने के लिए ऑफिस से बाहर आया बाहर आकर अभी उसने लंच करना शुरू ही किया था कि अचानक से उसका फोन बज उठा विक्रांत ने फोन निकाल कर चेक किया तो पता लगा कि ये सीनियर फोरेंसिक एक्सपर्ट मिस्टर इमरजेंसी चौटाला साहब का फोन है विक्रांत ने एक्साइटेड होते हुए तुरंत फोन पिक कर लिया है हाँ चौटाला सर बताइए विक्रांत ने उत्साहित होते हुए कहा हाँ विक्रांत जी मुझे आपका इंस्ट्रक्शन मिल गया था और हमने डेड बॉडी को आईडेंटिफाई करने का काम कर लिया है वाकई में वो डेड बॉडी नौशाद और प्रसाद की ही है चौटाला साहब ने फोन पर दूसरी तरफ से कहा ओके बहुत सही सर जी बहुत अच्छा काम किया आपने विक्रांत ने जवाब दिया अच्छा अब मैं आगे आपको अपना कुछ पर्सनल व्यू भी दूंगा चौटाला सामने बेहद नम्र लहजे में जवाब दिया अभी तक मैंने जितने विक्टिम का टेस्ट किया है उसमें मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई है मर्डरर कोई भी हो लेकिन बहुत एक्सपर्ट क्लियर है मतलब उसको मर्डर करने का काफी एक्सपीरियंस है और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शख्स साइकोलोजिकल बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत ही निर्दयी है बड़ी क्रूरता से मर्डर कर रहा है